प्रिणोती तस्म तं हम बुद्धि प्रकाश मु शमे ओ शांति शांति शा शं शचार्यं शवं बागरायनम सूत्रभाष्य वंदे भगवुन पुनः ईश्वरो गुररात्मे मूर्ति भेदय भागिने योमेहाय नमः नम शांति शांति शांति भगवान के द्वारा विरचित आत्मबोध नामक प्रकरण ग्रंथ की चर्चा हम लोग कर रहे हैं भगवान भाष्यकार ने सदृष्टान्त संसार का मिथ्यात्व तथा अधिष्ठानभूत आत्मा का एकत्व बताया अष्टम श्लोक तक षष्ट श्लोक में स्वप्न दृष्टांत से संसार को मिथ्या बताया गया और सुक्ति का रजत दृष्टांत से संसार के मिथ्यात्व को ही और सुदृढ़ कर दिया अनेक युक्तियों से यदि एक ही अर्थ निश्चित हो रहा है तो ये माना जाता है वह सुदृढ़ है संसार का मिथ्यात्व सुनिश्चित है इसी दृष्टि से स्वप्न दृष्टांत सुक्ति का रजत दृष्टांत एवं सुवर्ण और आभूषण दृष्टांत से संसार के मिथ्यात्व का वर्णन हुआ दृष्टांत भिन्न भिन्न है दार्टान्त एक ही है संसार का मिथ्यात्व ये जो अष्टम के बाद आता है नवम मंत्र इस नवम मंत्र में आकाश दृष्टांत आकाश दृष्टान्त से भी ये स्पष्ट किया जा रहा है कि जो अध्यारोपित जगत है वह तो कल्पित है किंतु आत्मा जो अधिष्ठान भूत है वह एक है और उस एक आत्मा में कल्पित जगत अंतपाती कार्यकरण संघातरूप उपाधियों के अनेक होने से अनेकत्वो की भ्रांति हो रही है वह उपाधिक है यानी कल्पित है उपाधिक शब्द का अर्थ होता है कल्पित इसे यानि भेद आत्मभेद कल्पित है और आत्मा भेद पारमार्थिक है आत्मा भेद यानी आत्मा का अभेद आत्म एकत्व एक पारमार्थिक है और कल्पित है आत्मभेद जिस उपाधि के कारण एक आत्मा अनेक सा प्रतीत हो रहा है वह उपाधि कल्पित होने से उस उपाधि से प्रतीत होने वाले भेद को भी कल्पित कहा जाएगा इसी अभिप्राय से ये नवम श्लोक आ रहा है नवम श्लोक का उच्चारण कर लें यथाकाशो के ऋषि केशो विभुहु भु तेदावद नेल तो कत य आकाश विभु सन् उपाधि उपाधि नानूपाधिगत भिन्नवत् भाति ऐसा ओ अन्वयकर दृष्टांत वाक्य बनाने के लिए यथा आकाश विभुसन नाना उपाधिगत भिन्नवत् भाती तो आकाश एक है और विभू है विभू कहते हैं व्यापक को तो एक विभू आकाश विभु है का मतलब व्यापक है देश अपरिछिन्न है तो वह घट मठ आदि जितनी भी उपाधियां उन सब उपाधियों में अनुसूत है देशत अपरिचिन्न होने से व्यापक होने से लेकिन उपाधिभूत जो घट मठाधि हैं ये तो परिचिन्न है अभिभू हैं देशत परिचिन्न है और उन देशत परिचिन्न घटादि उपाधियों से एक ही विहु आकाश परिचिन्न सा प्रतीत होता है परिचिन्न का अर्थ होता है भिन्न तो क्यों भिन्न प्रतीत हो रहा है एक होता हुआ भी आकाश तो कहते हैं उपाधि भेद को लेकर के दृष्टांत तो वह सम्मत होता है ना तो पूर्वपक्षी आकाश को एक मानते हैं तार्किक लोग तर्कशास्त्र में पांच भूतों में से आकाश नामक एक भूत ऐसा है जो विभू है चार विभू द्रव्य हैं नौ द्रव्य हैं तार्किक मत में वे नौ कौन कौन है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिशा आत्मा मन इनमें से पांच तो परिचिन्न है और चार विभू है वे चार विभू कौन है आकाश से लेकर के आत्मा तक आकाश काल दिशा आत्मा ये चारों विभु द्रव्य हैं। उसमें आकाश भी आ गया आकाश को अपरिछिन्न मानते हैं तार्किक लोग और आत्मा को विभु मानने पर भी देशत तो अपरिछिन्न मानने पर भी विभिन्न भिन्न भिन्न मानते हैं आकाश को तो एक ही मानते हैं आकाश एक है और विभू है आत्मा विभू तो है किंतु अनेक है तो वे लोग उन लोगों से पूछा जाता है यदि आकाश विभू होता हुआ भी एक है तो ये से मठा का, ये कर्क आकाश आदि भेद से परिचिन्न सा कैसे प्रतीत हो रहा है तो वे कहते हैं जो आकाश की उपाधि घटा घटादि है वे अविभू है अतः उपाधि अविभू यानी परिचिन्न होने से विभू होता हुआ आकाश एक है ऐसे ही ये तो दृष्टान्त हुआ ऐसे सिद्धांति भी मानेंगे दृष्टांत में आकाश विभू है एक है और आपका घटादि उपाधि को लेकर के एक आकाश में भेद है भिन्नता आकाश का भेद हुआ कल्पित औपाधिक और अभेद हुआ पारमार्थिक एकत्व है इसी दृष्टांत को ध्यान में रखकर के दृष्टांत भेद का कल्पितत्व और स्वतः एकत्व ये दृष्टांत में घटना है सिद्धांत में स्थापित करना सिद्धांत तो है आत्मा का एकत्व तो कहते हैं आकाश के तरह विभू होता हुआ वस्तुतः तो आत्मा को एक ही मान लो विभुत्व तो होने से उसमें एक मान लो ये सिद्धांती आग्रह कर रहे हैं विभू आत्मा को अनेक मानने वाले पूर्व पक्षी से सिद्धांति का आग्रह जो स्वतः भेद मान रहे हैं आत्मा का भी आकाश के तरह स्वतः अभेद ही होगा भेद नहीं होगा और यदि भेद प्रतीत होता है तो आकाश का भेद जैसे घटाधि उपाधि निमित्तक होने से कल्पित है ऐसे आत्मभेद भी कार्यक्रम संघातादि रूप जो उपाधि है उस उपाधि को लेकर के औपाधिक है कल्पित हैं और उन उपाधियों से रहित तो आत्मा स्वतः एक है आकाश के तरह इस बात को नवम श्लोक में आकाश दृष्टांत से बताया गया दृष्टांतगत इतनी समानता दार्टान में लेनी है आकाश रूपी दृष्टांत का भेद कल्पित और अभेद स्वतः पारमार्थिक तो दृष्टांत वाक्य बना यथा आकाश हो। विभू नाना उपाधिगत भिन्नवत भाती तो एक होता हुआ भी और विभु और क्यों ये एक है तो कहते है विभु होने से यानी अपरिचिन्न होने से और नाना उपाधि में अन्वित होने से नाना उपाधियों से उपहित होने से वह भिन्नसा प्रतीत होता है भिन्नसा एक आकाश को दिखाने का निमित्त बना तद भेद तद भेद में तत्शब्द से लेना नाना उपाधि को घटाधि रूप जो अनेक उपाधिया है उन उपाधियों के भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न सा प्रतीत हो रहा है एक आत्मा ये दिखा रहे हैं कि तन्ना से सती केवल तो इसमें भी तन्नाशे में तत्शब्द परामर्शक है तद में जिस अर्थ का वह परामर्शक बन रहा था तो तदेदात्मे तत्शब्द तद का अर्थ क्या था नाना उपाधि ऐसे यहाँ पर तन्नाशे में तत्शब्द का अर्थ भी निकलेगा नाना उपाधि और नाना नानाउपाधीना नाना नाना नाशह नाना तन्नाश तेजा यानी नानाउपाधीना नाशह तन्नाश ऐसा षष्टी तत्पुरुष समास है और सतीसप्तमी है का अर्थ निकलेगा उपाधि का नाश हो जाने पर केवल का मतलब एक है ऐसे ये ये तो हुआ आकाश दृष्टांत के लिए अब दारिष्टांत में आत्मा को बताने के लिए ऋषि के शब्द का प्रयोग है ऋषि इसमें ऋषि ऋषि कहते हैं इंद्रियों को ऋषिको ऋषिकाणी इंद्रियाु तथो भषिकेश तत प्रोक्त ऐसा आता है कि जिस कारण से आ के ऋषिक कहा गया इंद्रियों को ऋषिकाणी इंद्रिया आहु और तेषा ईश ये, तो है भवान। तो भवान ये सर्व नाम है परमात्मा का परामर्शक है अंतरियामी का परामर्शक है तो भवान यानि अंतर्यामी प्रत्येगात्मा को या अंतर्यामी कहो तेषाम यानि इंद्रियाम ईश ईशह कहते हैं नियामक को अपने अधीन रखने वाले को जिसकी इच्छा से इंद्रिया प्रवृत्त होती हैं जिसकी इच्छा से इंद्रिया निवृत्त होती हैं ये इंद्रियों को प्रवृत्त करना निवृत्त करना रूप शासन जिसका इंद्रियों पर होता है उसे कहा गया ऋषिकेश ततः प्रोक्त ततः यानी तस्मात्त तो यानी अस्मात् तो जिस कारण से आप इंद्रियों के नियंता हैं अंतर्यामी हैं उस कारण से आपको यानी प्रत्येक आत्मा को कहा जाता है और ऋषि के शब्द का अर्थ निकला प्रत्येक आत्मा अंतर्यामी वे अंतर्यामी कितने हैं अंतर्यामी एक है दृष्टांत आकाश स्थानीय है ऋषिकेश पदार्थ तो आकार दृष्टांत में आकाश पदार्थ एक है ऐसे ऋषिकेश पदार्थ भी एक होगा तो ऋषि ऋषिक यानी प्रत्येगात्मा अंतर्यामी वह एक है और कैसा है तो ये विभू एवं नाना उपाधिगत ये विशेषण आत्मा ऋषिकेश के भी मान दो ऋषिकेश के साथ भी इनको जोड़ दो कि वह विभु है यानी व्यापक है अपरिचिन्न है और कैसा है विभु होता होने से वी... अनेक उपाधियों में अन्वित है जितने कार्यक्रम संघात उन सब कार्यक्रम संघातों में विद्यमान इंद्रिय समूह का प्रेरक अंतर्यामी एक है अनेक नहीं है ईश्वर सर्वभूता हृदय शर्गुन षति भ्रामयन सर्व भूतानी यंत्र रूढ़ानी माया के अनुसार वह ईश्वर प्रत्येगात्मा अंतर्यामी सर्वभूता तो बहुवचन है और ईश्वर एक वचन है अंतर्यामी का परामर्शक जो ईश्वर शब्द उसमें एक वचन का प्रयोग करके बताया गया कि वह स्वतः एक है और सर्वभूताम शब्द का अर्थ है कार्यक्रम संघाता तो कार्यक्रम संघात है प्रवर्तीय अरुण प्रवर्तीय नियम्य कार्यक्रम संघातों का नियामक जो ईश्वर है एक है और भूतानाम शब्द में बहुवचन करके प्रयोग व्यास जी ने ये बताया कि प्रवर्तीय कार्यक्रम संघात अनेक है और यानि वही उपाधियाँ अरुण प्रवृतिय कार्यक्रम रूप उपाधियों के साथ अन्वित होने से यानि कार्यक्रम रूप उपाधि से उपहित होने से आत्मा कार्यक्रम संघातगत यानि उपाधिगत भेद से भिन्नता प्रतीत होता है उपाधि के भेद का आरोप उपहित में होता है तो आरोपित भेद है आरोपित का दूसरा नाम है कल्पित मिथ्या इस दृष्टि से ये कहा कि ऋषि ऋषि के विभु ऋषिकेश ना उपाधिगत तद भेदा भिन्नवत् भाति। तो तद भेदात में दार्टान्त में जब तत्शब्द लेंगे तद भेदात्मे तत्शब्द का अर्थ होगा उपाधि जो दार्टान्त में था दार्त में दृष्टान्त में था घटाधि उपाधि पदार्थ यहाँ उपाधि पदार्थ है घटाधि नहीं कार्यक्रम संघात तो कार्यक्रम संघात रूप जो उपाधि उनका भेद ये तदेद शब्द का अर्थ नहीं होगा और वो कार्यक्रम संगातरूप उपाधिया अनेक हैं इसलिए उनका तो आपस में एक दूसरे से भेद है भिन्न है और वो उपाधिगत तो भेद यानी उपाधि का धर्म भेद वह उपहित तो एक आत्मा में आरोपित होता है और आरोपित तो भेद वाला आत्मा भिन्न सा प्रतीत होता है जितने कार्यक्रम संघात उतने चेतन प्रतीत होते हैं इस दृष्टि से कहते हैं तद भेदात भिन्नवत भाती व भिन्न सा प्रतीत होता है वत् प्रत्यय सा ये दिखाने के लिए भिन्न नहीं है भिन्न सा दिखता है आरोपित भेद के कारण तो उपाधि भेद के कारण आत्मा अलग अलग, अलग प्रतीत हो रहा है जिस उपाधि के कारण आत्मा अलग अलग सा प्रतीत हो रहा है उस उपाधि का नाश हो जाने पर तन्ना से सती शब्द का अर्थ निकलेगा कार्यक्रम रूप उपाधियों का नाश हो जाने पर विभू ऋषिकेश केवल भवती या केवल भाती तो जो विभू ऋषिकेश है वह एक प्रतीत होता कब जब कार्यक्रम संगात्रुप उपाधि का नाश हो जाता अरोनाश है बाद ज्ञान से नाश हो रहा है ज्ञान से नाश का स्वरूप है बाध तो जैसे ही उपाधि का बाध होता है तो फिर आत्मभेद भी बाधित हो जाता है और फिर पारमार्थिक रूप से अवशिष्ट कौन रहता है तो पारमार्थिक रूप से अवशिष्ट रहेगा एक प्रत्यगात्मा ही चेतन ही इसलिए अहम ब्रह्मास्मि इस वृत्ति को भी पूर्व उपाधि मान रहे थे ना वो भी अंतकरण रूप जो एक उपाधि है उसका परिणाम विशेष है चरम वृत्ति है और उस वृत्ति को भी उपाधि के रूप में मान करके ये कहा जा रहा था कि जो निर्विशेष केवल आत्मा है तद विषयक ज्ञान वृत्यात्मक हो नहीं सकता तो जब ज्ञान ही नहीं होगा तो एक आत्मा है इसकी सिद्धि भी नहीं होगी ये पूर्व पक्ष की पहले शंका थी उसका समाधान करने के लिए कहा था कि निर्विशेष आत्मा का बोध होता है बोध होता है दो प्रकार से एक परतह बोध एक स्वतः बोध परत बोध होता है जड़ पदार्थों का और स्वतः बोध होता है चेतन का जड़ है अनात्म वर्ग और आत्मा है चेतन इसलिए वो स्वयं प्रकाशित होता है सूर्य के तरह आत्मा को प्रकाशित होने के लिए किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है जो आत्मा का स्वरूपत चेतन प्रकाश है उसी से प्रकाशित होता है वह स्वयं प्रकाश है ऐसे जैसे सूर्य को प्रकाशित होने के लिए अपने स्वरूपभूत प्रकाश से भिन्न प्रकाशांतर अपेक्षित नहीं है घटादि तो प्रकाश स्वरूप होने से उन्हें प्रकाशित होने के लिए सूर्यादि प्रकाशांतर की आवश्यकता है लेकिन सूर्यादि जो प्रकाशकत्व रूपे जगत में प्रसिद्ध हैं, उनको स्वयं के भाषित होने के लिए अपने स्वरूपूत प्रकाश से अलग प्रकाश की प्रदीपांतर की आवश्यकता नहीं होती आत्मा स्वतः प्रकाशित होता तो केवल आत्मा जो है निरुपाधिक जो आत्मा है उसका भान होगा लेकिन कैसे होगा स्वतः होगा आत्मा के एकत्व की प्रतीति स्वतः हो जाती है इस दृष्टि से कहा तन्ना से सती यानी उपाधि का बाद होने पर क्या हो जाता है कि आत्मा केवल यानि अकेला बसता है और उसे प्रकाशित करने के लिए फिर फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं है चेतन होने से वृत्तिदाभास की भाष्यता चिदाभास द्वारा भाष्यता नहीं है आत्मा में चित्त में उचित सु, चित्त स्वरूप होने से ये यहां पर तन्ना से सती केवल कह केवल ऋषिकेश ऋषिकेश का अर्थ है अंतर्यामी वो केवल है इस प्रकार निर्विशेष आत्मा की सिद्धि होती है अब ये कहते हैं आत्मा की उपाधि है कार्यक्रम संघात ये जो कार्यक्रम संघात रूप उपाधि है इन उपाधियों में फिर उपाधिगत मनुष्यत्व और आपका चारों आश्रम चारों वर्ण ये सब आरोपित है और मनुष्य शरीर की जैसी आयु होगी उस आयु के अनुसार फिर अवस्था विशेष ईवा शिशु ईवा वृद्धादि ये सब उपाधि के धर्म जब तक उपाधि का बाध नहीं होता तब तक आत्मा में प्रतीत होता है उपाधि से तादात्मपन्न आत्मा उपाधि के वर्ण आश्रम जाति आदि से युक्त प्रतीत होगा उसकी अविद्या काम कर्म रूप जो अंतकरण रूप उपाधि के धर्म है उस धर्म से युक्त भी ये प्रतीत होगा तो उस अवस्था में तो अविद्या काम कर्म रूपी बंधन से बद्ध ही माना जाएगा उसे उपाधि के अबाधित तो काल में अविद्या काल में आत्मा अविद्या काम कर्म रूप बंधन से बद्ध होने से आत्मा के लिए आप वेदांती लोग कहते हो कि आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है पूर्व पक्षी कह रहे हैं तो अविद्याल में वह नित्य मुक्त कैसे होगा क्योंकि अबाधित तो अविद्या काम कर्म रूप जो अंतकरण के दोष हैं, बंधन रूप उनसे बद्ध है कर्तृत्वादि संसार बंधन से बद्ध है तो ये मानना चाहिए कि सर्वदा मुक्त आत्मा नहीं है विद्या अवस्था में मुक्त है अविद्या अवस्था में बद्ध है का मतलब कालिक काल परिछिन्न मुक्तता मानी जाए अविद्या काल में बद्धता और विद्या काल में मुक्तता इस प्रकार स्वीकार कर लो न कि नित्य मुक्त आत्मा को इस प्रकार की पूर्व पक्ष की आशंका है और ये पूर्व पक्ष का जो सिद्धांत हैं, उसे अध्ययन द्वारा अपने बुद्धि में रखा है जिस जिज्ञासु ने उस जिज्ञासु के मन में भी ये शंका होगी पूर्व पक्ष के ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद पूर्व पक्ष का सिद्धांत बुद्धि में आएगा और पूर्व पक्ष का सिद्धांत है आत्मा में सत्य बंधन है वह बाद में निवृत्त होता है तो नित्य फिर मुक्त होता है तो नित्य मुक्तता नहीं विद्या अवस्था में मुक्तता अविद्या अवस्था में बद्धता ये पूर्व का सिद्धांत है वह उस सिद्धांत का स्मरण वो आएगा वेदांत का अध्ययन करते समय आत्मा नित्य मुक्त है इस शब्द को सुन करके ये तो खाली शब्द सुनेगा और उसका अर्थ भी तो समझेगा ना तो नित्य मुक्त है का अर्थ क्या निकलता है कि वह तीनों कालों में मुक्त ही है हमेशा मुक्त ही है कभी बंधन ने उसे स्पर्श ही नहीं किया नित्य मुक्त है आत्मा ये जो आ, वेदांत का सिद्ध अध्ययन करते समय बुद्धि में नित्य मुक्त शब्द का अर्थ उपस्थित होगा और पूर्वपक्ष का अध्ययन करने के बाद उनका जो सिद्धांत है वो अभी भुला नहीं है तो उसके मन में आत्मा की नित्य मुक्तता को सहसा स्वीकार करने की वृत्ति नहीं बनेगी ना वो इस नित्य मुक्तता को स्वीकार करने के लिए और बनकर के बुद्धि में उपस्थित होगा पूर्व का जो मानना था सिद्धांत था उस शंका का समाधान करने के लिए उस अवरोधक को दूर करने के लिए ये कहते हैं कि आत्मा की नित्य मुक्तता औपाधिक बंधन को लेकर के बाधित नहीं होती है किसी प्रकार का अवरोध नहीं उपस्थित करती आत्मा की नित्य मुक्तता में औपाधिक बद्धता कल्पित बद्धता इसे बताया जा रहा है दशम श्लोक में तो दशम श्लोक का उच्चारण कर लें नानोपाधि नानो वशा देव आत्मैरोता रसवर्णादिद जाति नाम नाना उपाधि वशादेव आत्मनि आरोपिता ऐसा एक वाक्य बना दीजिए इसका अन्वय करिए पदच्छेद और पदार्थोक्ति करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि आप का भाषा में प्रवेश हो गया का मतलब पद जानते हैं भाषा प्रवेश जो शुरू में सिखाया गया वो पूरा हो गया ना तो श्लोक में कितने पद है किसी भी श्लोक की शास्त्रीय पद्धति से व्याख्या करने का अर्थ होता है व्याख्य ग्रंथ विषय को पांच कृत्य को संपन्न करना उपाँच कौन कौन है पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रह वाक्य योजना और आक्षेप का समाधान तो पदच्छेद ये प्रथम कृत्य है तो दशम श्लोक का व्याख्यान करना है तो पांच कृत्यो को इस श्लोक विषयक संपन्न करना है तो प्रथम कृत्य है कृत्य कहते हैं कर्तव्य को पदच्छेद तो इसमें कितने पद हैं कौन कौन पद है तो नाना, वशात एक है एवं दूसरा और जातिनामाश्र श्रमादय ये तीसरा है यानी पूर्वार्ध में तीन पद है आत्मनी एक पद है आरोपिता दूसरा तो ये तीसरा रसवर्णादि भेदवत चौथा कुल मिलकर के सात पद हैं, उत्तरार्ध में चार पूर्वार्ध में तीन तो ये प्रथम कृत्य संपन्न हुआ माना जाएगा द्वितीय कृत्य होता है पदार्थोक्ति उसमें आप विभक्ति समझ करके प्रातिपदिकार्थ और विभक्त्यर्थ को आपस में जोड़ देंगे तो हो जाता है पदार्थ उस पदार्थ का कथन तो नान उपाधि वशातो इसमें प्रातिपदिक कौन है सूप या तीन प्रत्यय जिस शब्द स्वरूप के बाद में आते हैं उन्हें कहा जाता है सुप प्रत्यय जिस, जिस शब्द स्वरूप के बाद में आते हैं उसे कहा जाता है प्रातिपदिक तो नाना उपाधि उपाधिवशात्मे प्रातिपदिक होगा ये है ना इसलिए आत को छोड़ करके जो बचेगा पंचम का तो आत है ना रामात तो, तो वह प्रातिपदिक है राम यह प्रातिपदिक है नाना उपाधि वश इस प्रातिपदिक का अर्थ है वो पहले समझना होगा और पंचमी विभक्ति का जो अर्थ है उसे समझना होगा और दोनों को विभक्ति यानी प्रत्यय तो प्रत्यार्थ और प्रकृति अर्थ को आपस में जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा पदार्थ और उसका कथन पदार्थोक्ति कहलाएगा द्वितीय कृत्य हैं पदार्थोक्ति पदार्थोक्ति में पद का अर्थ पदार्थ और पद होता है प्रकृति प्रत्यय मिला करके एक पद माना जाता है और उन प्रकृति प्रत्यय का जो सम्मिलित अर्थ है वो पदार्थ कहलाएगा तो नाना उपाधिवश ये प्रकृति कहलाएगा प्रातिपदिक कहो या प्रकृति कहो उसका अर्थ है अनेक उपाधि के अधीन नाना उपाधि वश शब्द का ही अर्थ निकलेगा ना अनेक उपाधि तंत्र यानी अधीन और पंचमी विभक्ति का अर्थ है से।, और से का मतलब कारण कारण अर्थ में पंचमी है तो अनेक उपाधिके के अधीन होने से क्या है कि जाति ये आत्मनि जाति नाम आश्रमादय आरोपिता तो आत्मा ये नाना उपाधि उपाधिवशात पद का अर्थ निकला अनेक उपाधि के कारण अनेक जो उपाधि उनके कारण ये और एव का अर्थ होता है अवधारण उस उपाधि के कारण ही एवकार कारका व्यावर्त्य होगा उपाधि से अतिरिक्त ये जो जाति नाम आश्रम जाति यानी जन्म वर्ण याने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संस या आश्रम है और आदि शब्द से व लीजिए अवस्था विशेष शिशु युवा वृद्ध इत्यादि और शरीर की ऊंचाई लंबाई चौड़ाई ये सब जो भी उपाधि के धर्म है उन सब को आदि शब्द से लीजिए तो इसमें ये जाति नाम आश्रम आदि का मतलब उपाधि के जो जन्मादि धर्म है ये अर्थ निकलेगा जो प्रथमा विभक्ति हुई है वो तो प्रातिपदिकार्थ में हुई है इसलिए स्वार्थ में हुई है वहां प्रथमा विभक्ति है जस बहुवचन उसका और जाति नाम आश्रमा दी इस प्रकृति का अर्थ भिन्न भिन्न नहीं होगा एक ही होगा जैसे वहां पंचमी का अर्थ तो कारण कर दिया था और नाना उपाधि वश, वश इस प्रकृति का अर्थ था अनेक उपाधि अधीन के कारण ऐसा वो अर्थ निकल रहा था ऐसे यहां अर्थ निकलेगा उपाधि के जात्याधि धर्म इतना मात्र और आत्मनि इसमें प्रकृति है आत्मा और विभक्ति है प्रत्यय है गी सप्तमी का एक वचन गी गी का बसता है और वो सप्तमी विभक्ति आई है अधिकरण अर्थ में तो आत्मा रूप अधिकरण में आश्रय में आरोपित है आरोप का आश्रय है आत्मा और आत्मा में आश्रित है यानी आरोपित है जात्यादि पदार्थ ये पदार्थ उक्ति इस प्रकार होती है लेकिन यह सरल होने से कहने की जरूरत नहीं पड़ती और तो दृष्टांत के लिए तो ये तोय प्रकृति है और गि प्रत्यय है यानी सप्तमी है जल तोय इस प्रातिपदिक का अर्थ है प्रकृति का अर्थ है जल सप्तमी का अर्थ है में तो जल में तोये का अर्थ निकलेगा पदार्थ तोय पद तो ये पदार्थ तो तो होगा जल रूप आश्रय में जैसे रस वर्ण आदि का जो भेद है वह आरोपित है जल एक है और उसके रस का कोई जल है मीठा व्रत क्षेत्र में जाओ तो वहां का जल है खारा शुरू शुरू में तो ब्रश करके मुख धोते समय बड़ा विचित्र स्वाद लगता है वहां रहने वालों को अभ्यास होता होगा अलग बात तो कहीं खारा जल है कहीं मीठा मीठा जल है ये सब जल का स्वाद है। कहीं कड़वा पदार्थ मिला दिया तो कड़वा ये सब रस है छह प्रकार के वो जल में स्वतः तो एक ही रस है वो कौन सा जले मधुर एवं तर्क में कहा गया तो जल में तो मधुर रस ही है लेकिन फिर कहीं कड़वा जल लगता है कहीं खारा लगता है कहीं मिर्ची का पाउडर ही मिला दिया तो तीखा भी लगेगा ये सब जो है मधुर रस से अतिरिक्त और मधुर भी चीनी के तरह मधुर नहीं वो जो सामान्य जल का मधुर रस होता है उससे अतिरिक्त जितने भी है सब अन्य उपाधि निमित्तक है रस इसलिए उन रसों का जो आपस में भेद है ऐसे कोई जल जल का तो रूप कौन सा है सफेद जले शुक्ल जल में शुक्ल ही रूप है जले शुक्लम रूपम और भी जल, रूप है तर्क में शुक्ल रूप ही बताया और कई जल हारा प्रतीत होता है किसी जल में लाल रंग मिला दिया तो लाल प्रतीत होगा कहीं किसी में मिट्टी मिल गई तो मिट्टी के कलर का तो ये सब जो है वर्ण है यानी भेद। वर्ण शब्द यहां रूप के लिए है तो रस भेद और रूप भेद, वर्ण भेद आदि शब्द से और भी स्पर्श आदि ले लीजिए तो ये सब भेद उपाधि के कारण कल्पित है ये तो दृष्टांत होगा तो रस वर्णादि भेद एक पदार्थ हुआ रस वर्णादि का भेद और सदृश अर्थ में वती प्रत्यय होकर के इसका अर्थ निकलेगा जल में आरोपित रस वर्णादि भेद सदृश आत्मा में दारिष्टांत में आएगा फिर आरोपित हैं जाति नाम आश्रमादि आत्मा इनका धर्मी है लेकिन स्वतः धर्मी नहीं है कुछ होते हैं स्वरूपभूत धर्म कुछ हो बिना उपाधि के होते हैं ऐसे जल का बिना उपाधि का धर्म है मधुर रस शुक्ल रूप ये जल का अपना बिना उपाधि के धर्म हुआ ऐसे आत्मा का जन्म जात और नाम आश्रम आदि कोई भी स्वरूप धर्म नहीं है वो सब के सब उपाधि निमित्तक है जैसे खारा आदि जल का रस भेद और वर्णभेद है इस अभिप्राय से ये, ये तो हुआ पदार्थ पदार्थ पदार्थोक्ति के बाद होता है विग्रह विग्रह कहा जाता है वृत्त्मक पद के अर्थ को बताने वाले वाक्य को विग्रह वाक्य कहते हैं वृत्ति पांच प्रकार की होती है कृत तद्दीत समास एक शेष अह क्या नाम सना देहा हो तो ये पांच प्रकार की वृत्ति है उनमें से किसी भी एक वृत्ति के अर्थ को बताने वाला वाक्य कहलाएगा विग्रह वाक्य तो इन पांच प्रकार की वृत्यात्मक पदों का यदि प्रयोग हुआ है तो उनके अर्थ को बताने वाला वाक्य विग्रह वाक्य तो नानु, नानु उपाधि वश ये सामासिक है समास होकर बना है प्रगति नाना और उपाधि में कर्मधारे समास है और फिर उपाधि तथा वश पदार्थ में षष्टी तत्पुरुष समस है इनका विग्रह वाक्य नानाचो विग्रहवाक्य नाना ता उपाध ते उपाधयच नानोपाधय और तेजाम वशः इति नाना उपाधि वशः और तस्मात नाना उपाधि उपाधिवशात तो इतने वाक्य को कहा जाएगा प्रथम सामासिक वृत्तिरूप पद का विग्रह वाक्य ऐसे सब समझना होता है तो ये सब बताना ये तृतीय कृत्य माना जाता है विग्रह वाक्य को चौथा कृत्य होता है वाक्य योजना वाक्य योजना का दूसरा नाम है अन्वय तो अन्वय तो बताया था जाति नामश्रयादय नाना उपाधि वशाद आत्मनि आरोपिता ये दार्ष्टांतिक वाक्य का अन्वय है दारिष्टांतिक वाक्य की योजना है वाक्य योजना और दृष्टांत वाक्य की योजना तो करने की जरूरत ने क्रम से ही प्रयुक्त है दो पद है दृष्टांत में ऐसे दारिष्टांत के भी कुछ लेने होते हैं तो तो ये रस वर्णादि वर्णाधिवत ये दृष्टांत वाक्य का अन्वय होगा तो पहले दृष्टांत तो वाक्य को यदि देखते हैं तो अर्थ निकलता है जैसे जल में रस भेद वर्ण भेदादि है वो आरोपित है औपाधिक है उपाधि के अधीन है ऐसे ही आत्मा में जन्म वर्ण आश्रम आदि जो भी धर्म प्रतीत हो रहे हैं अध्यारोपित हैं अनेक उपाधि को लेकर के कार्यक्रम संघात रूप अनेक उपाधि के कारण हैं। ये इस श्लोक का अन्वयार्थ होगा वाक्यार्थ होगा अन्वय होने के बाद इस पर यदि कोई आक्षेप करता है आक्षेप का प्रश्न तो उस प्रश्न का समाधान कहा जाता है आक्षेपस् समाधान जो श्लोक में प्रयुक्त पद हैं उन पदों के अर्थ पर या वाक्या पर किसी को कोई शंका आ जाती है तो शंका का समाधान करना ये पंचम कृत्य माना जाता है ऐसे पांच कृत्यों को व्याख्य ग्रंथ के विषय में संपन्न करने का नाम होता है उस व्याख्य ग्रंथ का शास्त्रीय व्याख्यान ये नहीं कि व्याख्यान के लिए कोई एक विषय रख दिया घंटा दो घंटा बैठ करके व्याख्यान दिया लेकिन विषय वाक्य क्या था यदि दो घंटे व्याख्याता को बोल दे तो कहेंगे छ पत्रिका लिया थोड़ा देख लेता है क्या विषय था उसको मालूम भी नहीं हर व्याख्यान उस विषय पर दे करके आ जाएंगे तो व्याख्यान नहीं कहलाता व्याख्या ग्रंथ के विषय में ही इन पांच कृत्यो को संपन्न करने का नाम है व्याख्या। इधर उधर की बातें करना व्याख्यान नहीं माना जाता तो इस श्लोक के ऊपर जो इन इस श्लोक लो, में प्रयुक्त पदार्थ बताए वाक्यार्थ बताया इस पर यदि किसी के मन में कोई शंका है तो पूछ सकता है आक्षेप का समाधान तो वक्ता को तब करना पड़ता है जब श्रोता के मन में कोई शंका आएगी और श्रोता सामने रखेंगे तो उस शंका का समाधान ठीक से करने का नाम है आक्षेप का समाधान आपको तो शंकाएं आती नहीं है इसका अर्थ पूरा पूरा पदार्थ और वाक्यार्थ स्वीकार है हैं इस पर शंकाएं तो कर सकते हैं अब 11वां जो श्लोक है इसकी चर्चा होनी है इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल दो चार दिन २९ तारीख तक इस सांख्य कौमदी का स्वाध्याय नहीं होगा तो अभी से ही जो सांख्य कौमु सांख्य के बाद में जो होता था वो पाठ होगा चाहे वहां कर वहां जा सकते हैं ओम पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्णस्य पूर्णस्णमायूर्णमेवशिष्य शाति शांति शांति शांति ही। शंकराचार्यं शाति श्यशव पुनः पुनः श्वरो गुररात्मे मूर्ति भेद विभागि वो मवतहाय दक्षिणा ओम शांति शांति शांति ही